और ऐसा ही मैं चलता रहूं और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको हे कोटी में रखते हैं यह हे कोटी में रखा गया है किनके द्वारा प्रमाण कुशल जो प्रमाणों में कुशल है कसौटी को कसने में जो कुशल है बुद्धिमान है जो कसौटी को ठीक ठीक कस लेते हैं अब यूं तो हर व्यक्ति प्रमाणों का प्रयोग करता ही है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 पूर्ण निवृत्ति इनसे हो जाएगी ये जो शैली है यह है दुखों की आंशिक निवृत्ति इनसे होती है इसको हे कोटि में नहीं रख रहे उसको तो स्वीकार किया है पुरुषार्थत्व है लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है यह तो उसको हे कोटि के अंदर रखते हैं। अब यह एक निर्णय हो गया यदि हमारा भी यह निर्णय हो जाता है तो हमारा अध्यात्म मार्ग बहुत शीघ्रता से बहुत अच्छी तरह से जाएगा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 ये जो हमारी बहुत सी समस्या रहती है कि साधना में कभी इधर और कभी फिर वापस वहीं और फिर इधर फिर वापस वहीं कोशिश करते करते भी फिर उधर दौड़ जाते हैं संसार की तरफ उस समस्या का कारण ये है कि हम वहां उन साधनों को हे कोटि में नहीं रख पा रहे उसको अंतिम रूप में नहीं निर्णय हम कर पाए जब जब वो निर्णय उभरता है तो अध्यात्मिक तरफ भागते हैं जब वो निर्णय मंदा पड़ जाता है तो वापस वही पहुंच जाते हैं ऐसे ही हमारे संस्कार है तो इन्होंने अपना निर्णय दिया कि प्रमाण कुशल ये केवल सांख्य सांख्यकार महर्षि कपिल अपना ही नहीं कह रहे हैं जो प्रमाण कुशल ही प्रमाण में जो कुशल है बहुवचन में प्रयोग है यहां पर जो जो भी प्रमाण में कुशल है वो इसी निर्णय पे पहुंचेगा दूसरा निर्णय हो ही नहीं सकता है इतनी प्रबलता से बोला जो प्रमाणों में कुशल है प्रमाणों का ठीक उपयोग कर रहे हैं बुद्धि का ठीक उपयोग कर रहे हैं विवेक कर रहे हैं वो तो इन साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति की बात को हे कोटि में ही डालेंगे यह इनका निश्चय हम अपना अपना अनुभव कर सकते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं कितना कर पा रहा हूं इतना हो गया इसमें किन्हीं को पूछना है नहीं तो आगे इसी प्रसंग में अगला सूत्र बोलेंगे पांचवा सूत्र बोलिए उत्कर्षात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 मात्रा में तो वो अधिक था स्वादिष्ट तो वो भी लग रहा था पेट भूख उससे भी मिट रही थी थोड़ी ताकत उससे भी मिल रही थी लाभ हो रहा, लाभ भी हो रहा है लेकिन कुछ हानिया रोग हमें दिखाई दे रहे हैं तो कहें कि ये कोई उत्कर्ष नहीं है अब आजकल जैसे गायों के बारे में कहा जाता है वो जो पहले विदेशी गाय आती थी जर्सी खूब दूध देती थी और उसको उत्कर्ष मानते ही थे ना देखो कितना दूध देती है कितनी तगड़ी गाय है और ये सब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 संग यहां भी बीच बीच में आएगा उसको हम चर्चा वहीं देखेंगे लेकिन यहां जो सूत्र में कहा मोक्षस्य श्रुते उत्कर्षा जितने उत्कर्ष हैं उनसे भी मोक्ष की है ऐसा श्रुति कहती है और इनको भी स्वीकार उनके वाक्य को उतरित कर रहे हैं इनको भी स्वीकार है ये एक निष्कर्ष अब जब ये बात आई तो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 न दृष्ट साधनों से मुक्ति होगी दुखों की पूर्ण निवृत्ति और न अदृष्ट साधनों से होगी तो उसके ऊपर आप सिद्धांती एक बात रख रहे हैं तर्क रख रहे हैं तो सातवां सूत्र बोलेंगे न स्वभावतो, बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि तर्क से कहीं रोक भी लें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 अननुष्ठान, अनुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम जो पीछे बात कही थी कि स्वभाव से बद्ध के लिए तो मोक्ष साधनों के उपदेश की विधि हो ही नहीं सकती है क्यों नहीं हो सकती तो कहा स्वभाव से पीछे जो कथन था वो एक प्रतिज्ञा थी एक कथन था उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि जो स्वभाव होता है वो अनपाय होता है उसका अपाय नहीं कर सकते उसको हटा नहीं सकते ये सारी बातें न्याय दर्शन से संबंधित है कैसे बोलना कैसे खंडन करना कहां गलत होता है तो उन्होंने जो बात कही उसको मैं उदाहरण का जैसे उन्होंने खंडन किया तो शत प्रतिशत तो कोई उदाहरण होता ही नहीं है शत प्रतिशत तुलना वाला कोई उदाहरण नहीं होता है वो तो फिर वही वस्तु हो जाएगी हम कहें कि खच्चर कैसा होता है क्या उदाहरण देंगे आप वो मेरे पीछे ढक गई हैं इनके खच्चर कैसा होता है बच्चे को बच्चे ने पूछा जेब्रा कैसा होता है क्या बताएंगे नील गाय कैसी होती है अब वेद वेद ब... बता सकते हैं ना वो तो खेतों में जंगल में रहती है ये घरों में रहती है इससे खंडन नहीं होता है तो शत प्रतिशत तुलना वाला तो कोई उदाहरण होता ही नहीं है ठीक है इसके कोई भी उदाहरण देंगे और वहां कहीं भी थोड़ा सा भेद दिखा के जब खंडन कर दिया जाता है इसको न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं कि जाति का प्रयोग है ये गलत ढंग से खंडन है हां अब उदाहरण शत प्रतिशत समान नहीं होते लेकिन कुछ भी उदाहरण लेकर के आ जाए वो भी नहीं चलता है कि नीलगा कैसी होती है बोले खरगोश जैसी होती है कह सकते हैं क्यों चार पैर उसके भी होते हैं इसके भी होते हैं। कान उसके भी होते हैं इसके भी होते हैं। वो भी चारा खाती है ये भी चारा खाता है घास खाती है ऐसे हम विषयों समानता है दिखा सकते हैं लेकिन फिर भी वो उदाहरण नहीं बनता है उदाहरण कब बनता है जब मुख्य बात होती है जो मुख्य चीज होती है जो हमारा प्रतिपाद्य विषय होता है उसके अनुरूप बात अगर घट रही है तो वो उदाहरण संगत माना जाता है नहीं तो नहीं माना जाता ये उसकी प्रक्रिया है तो अब इस प्रसंग में आते हैं कि बात आत्मा की चल रही थी कि आत्मा स्वभाव से बद्ध है या नहीं है सिद्धांती ने कहा था आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है पूर्व पक्षी ने खंडन किया कि नहीं शुक्ल स्वभाव भी हट सकता है क्योंकि सिद्धांती ने कहा था स्वभाव से अनपायित्व ये आठवें सूत्र में कहा था स्वभाव हटता नहीं है अब पूर्व पक्षी ये खंडन कर सकता है देखो सफेद कपड़ा लाल पीला नीला हो जाता है स्वभाव चला गया ना तो मूल बात ये थी सिद्धांत सिद्धांति कि स्वभाव हटता नहीं है इसने दिखा दिया कि स्वभाव हटता है वो चाहे चेतन में दिखाए या जड़ में दिखाए है उसका कोई प्रतिबंध नहीं है वो खंडन कर सकता है इस रूप में इस रूप में उसने उदाहरण दिया है ठीक है आपको बात स्पष्ट हुई आपको बात स्पष्ट हुई जिस तरह से आपने कहा उस तरह से वो खंडन मान्य नहीं होता ये चेतन और जड़ है इतने मात्र से नहीं होगा स्वभाव बदल रहा है इतना उसने किया हम ये दिखाएं कि यहां स्वभाव नहीं बदल रहा है ऐसा हम बता सकते हो तो ठीक है तो ये उदाहरण खंडित हो जाएगा तो ये पूर्व पक्षी का उदाहरण नहीं बनेगा अगर हम दिखाएं तो और किन्हीं को कहना है इनको दीजिए माइक लीजिए उसको चलाई देखे रुकी रुकी हमेशा बोलते समय ध्यान रखिए कि आपकी आवाज माइक में आ रही है नहीं आ रही है स्पीकर में हो रहा है नहीं हो रहा है तो ही सफेदी है आवाज है वो बदलिया है उसका भूलता तो वही है अच्छा तो मतलब आपका कहना है की लाल पीले कपड़े भी अंदर से तो सफेद ही है अभी भी हाँ जी तो सफेद है ऊपर रंग ऊपर से, तो से खोल आया है लेकिन वो पूरा रेशे हो जाते हैं रंग जाते हैं आप एक एक रेशे को निकालेंगे ना अंदर तक रंग चला जाता है उसमें तो ठीक है आपने उत्तर का एक प्रयास किया अब बीज होता है बीज का तो स्वरूप ही समाप्त तो हो जाता है बीज रहता ही गाय फिर वो सारा ही समाप्त तो हो जाता है तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है प्रश्न तो रख दिया स्वभाव बदलता है सिद्धांति ग्यारहवें सूत्र में उत्तर दे रहे हैं। देखिए, बोलेंगे शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः ये जो आपने उदाहरण दिए पट और बीज के कपड़े और बीज का इसमें शक्ति का उद्भव और अनुद्भव केवल हुआ है स्वभाव थोड़ा ना बदलाए गुरुपक्षी ने कहा था कि कपड़ा सफेद से रंग गया तो श्वेत जो है स्वभाव है वो हट गया सिद्धांति ये कह रहा है कि स्वभाव तो उसका फिर भी नहीं बदला रंगा जाना रंगा जा सकना यह कपड़े का स्वभाव है या नहीं है तो रंगा गया है तो उसका स्वभाव ही तो हुआ है स्वभाव कहाँ बदला है जिस समय वो रंगा हुआ नहीं था उस समय उसकी रंग जाने की शक्ति प्रकट नहीं थी उद्भव नहीं था उसका और जब वो रंगा गया तो वो जो शक्ति थी जो वो प्रकट रूप में हमारे को दिखाई देने लगी जैसे लकड़ी है अब लकड़ी रखी हुई है और उसमें हमारे को गर्मी तो नहीं दिखती जैसी आग होती है अग्नि में जलाने पर छू देखो तो कैसी रहती है ठंडी है सामान्य रहती है लेकिन उसको हम तीली देते हैं जलाते हैं तो वो बहुत गर्म होती है आग आ जाती है तो क्या उसका स्वभाव बदल गया पूर्व तो दे देगा जैसे कपड़े के बदलने का कहा ऐसे लकड़ी का भी हो सकता है कि स्वभाव बदल गया उसका तो सिद्धांति कह रहा है कि नहीं लकड़ी का ये स्वभाव बदला नहीं है वो तो ठंडे से गर्म हो गया गर्म होना जलना यह उसका स्वभाव ही था जिस समय लकड़ी जल नहीं रही थी तो स्वभाव अनुभूत था वो उष्ण स्वभाव उसका ढका हुआ था जब जलने लगी तो वो प्रकट हो गया ऐसे ही वस्त्र का श्वेतत्व था और वो रंगा जा सकता था ऐसा उसका स्वभाव था तो उसमें रंग गया तो स्वभाव कहां बदला स्वभाव जैसा था वैसा ही है उसका तो शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ऐसे ही बीज का कहा बीज जब केवल बीज के रूप में रहता है तो उस समय अंकुर वाली स्थिति उसमें अनुद्भूत रहती है दबी हुई रहती है लेकिन अंकुर फूटने की का स्वभाव उसके अंदर अपना है और वो परिस्थिति आने पर प्रकट हो जाता है तो ये जो आपने उदाहरण दिए हैं कि ये स्वभाव बदल गया ये स्वभाव बदला नहीं है इनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो रंगे जा सकते थे और अंकुरित हो सकते थे तो इससे आपके उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि स्वभाव बदल जाता है जो स्वभाव है वो तो बदलेगा नहीं ये इस तरह से यहां पर उत्तर दिया गया किन्हीं को पूछना है कुछ इसमें ठीक है आगे देखिए तो अब जब ये सिद्ध हुआ कि बंधन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है तो जब बंधन स्वाभाविक नहीं है तो तात्पर्य निकल के आएगा कि किसी कारण से बंधन होता है निमित्त से होता है तो आत्मा के बंधन का कारण क्या है बंधन यानी दुख ये त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति की बात चल रही है वो बंधन में आने पे होती है बंधन दुख रूप है बंधन को हम हटाना चाहते हैं और बंधन नैमित्तिक है कारण से है तो हमें जब कारण पता लग जाएगा कि बंधन का कारण ये है तो हम उसे छूट जाएंगे छूट सकते हैं। और कारण पता नहीं है तो नहीं छूट पाएंगे तो अब ये प्रसंग चला रहे हैं कि अच्छा आत्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है नैमितिक है तो किस कारण से बंधन हो गया तो बहुत सारी बातें एक एक करके कहेंगे इसके कारण बंधन इसके कारण एक एक करके देखते हैं तो बारवा सूत्र बोलेंगे न काल योग तो व्यापिनो नित्य से सर्व संबंधा तो बंधन का एक कारण उन्होंने काल को माना है काल का मतलब समय कोई कह सकता है कि आत्मा का बंधन किस लिए हुआ काल के कारण से जैसे परिवारों में घरों में कोई घटनाएं घटती हैं, स्थितियां बनती हैं क्या तो भाई इसका तो समय आ गया है अब समय ही ऐसा है इसका ऐसा करके हम बहुत कारण बताते हैं तो ये ऐसा क्यों हुआ तो क्या कहते हैं ऐसा ही काल चल रहा है तो उस स्थिति के लिए किसको कारण मान रहे हैं हम काल को मान ऐसा समय आएगा कि उसको ऐसा फल मिलेगा शरीर में वो आएगा समय है अपना अपना समय आएगा फल आ गए तो क्यों आ गए आम के फल लटके हुए क्यों समय आ गया काल है काल से ऐसा हुआ है बारिश होते ही पौधे उग जाते हैं वर्षा ऋतु में इतने सारे क्यों हुआ काल था उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो गए और वृद्धावस्था के लक्षण आ गए तो ये काल ऐसा है समय ऐसा है तो हम काल को भी बहुत सी चीजों में कारण मानते हैं उसका समय है समय को कारण मानते हैं तो एक संभावना के रूप में चर्चा कर रहे हैं कि क्या काल के कारण से हम बंधे हुए तो कई जने इसको चक्र के समान मानते हैं जैसे पहिया घूमता है तो पहिया ऊपर से नीचे आएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो सुख दुख को भी हम कैसा मानते हैं कई बार काल के कभी सुख है सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख ये तो चक्कर की तरह से चल ही रहे हैं जैसे दिन राहत है लेकिन उस चक्कर में क्या होता है बाध्यता होती है कि ये आना ही है ऊपर का पही का ऊपरा भाग नीचे जाएगा ही घूमेगा तो और नीचे से ऊपर आएगा ही वो बाध्यता रहती है चक्र में दिन के बाद रात आएगी ही रात के बाद दिन आएगा ही हम इस ढंग से सुख दुख को करने लगते हैं कि सुख आया है तो दुख भी आएगा दुख आया है तो सुख भी आएगा वहां है नहीं ऐसा लेकिन हम ऐसा प्रस्तुत करते तो काल को भी हम बंधन का कारण संसार के अंदर मानते रहते हैं इसलिए कहने कि हो सकता है ये काल ही ऐसा है जो हमें बांध रहा हो काल की गति बड़ी नियरी बोलते हैं मृत्यु का काल आएगा जन्म का काल आएगा जब काल आएगा तभी होगा तो यही समय था उसका घर परिवार में बच्चे होते हैं या कि की मृत्यु होती है बोले तो यही समय था काल आ गया तो चला गया काल आ गया तो बच्चे हो गए काल आ गया तो मृत्यु हो गई वृद्धों की तो जन्म मरण का बहुत सारा कारण हम काल को मानते हैं लोक में आज भी बोलते रहते हैं उस संभावना को लेके कह रहे हैं तो इन्होंने निष्कर्ष दिया कि न काल योगता काल के योग से तो आत्मा का बंधन नहीं हो सकता हमारे बंधन का कारण काल नहीं है न काल योगतः ये सिद्धांत दिया क्यों नहीं है काल के योग से बंधन कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा दर्शनों की शैली ऐसी है कि आपने कोई बात कही है तो क्यों ऐसा मानते हैं आप? आपने ऐसा निर्णय क्यों किया वो बताना होता है हेतु देना होता है कारण होता है तो इन्होंने क्या कहा न काल योगता ये इनका कथन है प्रतिज्ञा है सिद्धांत है स्टेटमेंट है कि न काल योगत बाकी वाक्य अपन अपने आप पूरा करेंगे कि काल के योग से आत्मा का बंधन नहीं होता आत्मा का बंधन नहीं होता ये हम प्रसंग से चले आ रहे हैं तो अपने आप जुड़ जाएगा वाक्य आत्मा का बंधन काल के योग से नहीं होता ना काल योग क्यों नहीं हो सकता तो ने कहा व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंध तो ने कहा व्यापिन काल कैसा है व्यापक है जैसे ईश्वर सर्व व्यापक है व्यापक है ऐसे काल कैसा है व्यापक है। बताएं कि काल कहां रहता है काल कहां रहता है सब जगह? सब जगह है या नहीं है व्यापक है ना तो यदि काल के कारण से बंधन है तो उस व्यापक काल से अछूता कौन है कौन सी आत्मा अछूती है कौन सी आत्मा अछूती है तो काल के साथ में सब जुड़े हुए रहेंगे या नहीं तो यदि काल के कारण से ही बंधन है और काल चूंकि व्यापक है तो उससे परे तो कोई जा ही नहीं सकता सब उसी के जुड़े हुए हैं तो बंधन का कारण हमेशा सब जगह विद्यमान है सब जगह विद्यमान है तो ऐसे में कोई मुक्त हो सकता है क्या काल से बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता कैसे होगा नहीं विवेकी को तो वो तो अंत में उत्तर आएगा अभी हम केवल इतना मान के चल रहे हैं एक अंश लीजिए कोई ये कहता है कि काल के कारण से बंधन है हम आत्माओं का बंधन शरीर में काल के कारण से है तो अगर हमें बंधन से छूटना होगा तो क्या करना पड़ेगा काल को हटाना पड़ेगा ना अच्छा काल को हटा के कहां जाएंगे हम ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम जाए और जहां काल नहीं हो तब तो बंधन से छूट सकते हैं अगर काल के कारण बंधन है और काल सब जगह है तो हमारी मुक्ति हो सकती है क्या नहीं हो सकती ना जो व्यापक है उससे परे हम कहां जा सकते हैं तो बंधन का कारण यदि काल है तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वो व्यापक है सदा उसके साथ हमारा संबंध बना रहेगा सबका संबंध बना रहेगा जिनको हम मुक्त आत्मा कहते हैं उनका भी तो काल के साथ में संबंध है चलो हमारा तो संबंध है ही काल के साथ में जो मुक्त आत्मा है उनके साथ काल का संबंध है या नहीं है कैसे कितना समय मुक्ति में गए कितना समय मुक्ति में गए हो गया काल तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है तो उनका बंधन क्यों नहीं हो गया यदि काल के कारण से बंधन होता हमारा तो काल तो उनसे भी जुड़ा हुआ है वो भी बंधन में होने चाहिए लेकिन काल के होते हुए भी वो मुक्त हैं इसका मतलब है काल बंधन का कारण नहीं ये अन्य व्यतिरेक की शैली होती है कारण कार्य संबंध की शैली होती है विज्ञान भी इसी पर टिका हुआ है दर्शन भी इसी पर टिका हुआ है कारण क्या था काल हम संभावना करें सपोज ऐसा हो तो, तो काल है और उससे बंधन होता है काल और बंधन में कारण कार्य संबंध की दृष्टि से कौन कारण है और कौन कार्य है काल तो कारण है और बंधन कार्य है ये भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को किसी को अस्पष्ट हो तो बोलना नहीं हो तो ये कारण कार्य संबंध हुआ ये वस्तु इसका कारण है या नहीं है इसका निर्णय कैसे करेंगे ये वस्तु इसका कारण है या नहीं है इसका निर्णय कैसे करेंगे कि जब जब कारण होता है तब तब कार्य होता है ठीक है जब जब मिट्टी होगी तब, तब तब घड़ा होगा मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा भी नहीं होगा ठीक है ये कारण कार्य संबंध है तो इन्होंने कहा यदि काल के कारण से बंधन है और काल है व्यापक तो उस काल से परे तो कोई नहीं जा सकता तो काल जुड़ा रहेगा तो बंधन भी रहेगा तो फिर कोई मुक्त नहीं हो सकता सबके साथ में उसका संबंध रहेगा चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक, तो दोनों ही काल से जुड़े हुए हैं तो फिर तो मुक्ति किसी के नहीं हो सकती सबके साथ उसका संबंध रहेगा आ, एक स्थिति में हो सकती है भले ही काल सर्वव्यापक हो लेकिन यू कह दिया जाए कि काल की आयु इतनी है काल की आयु मान सकते हैं नहीं ये काल कब तक रहेगा कुछ कुछ गणना करते हैं जैसे हमारी आयु होती है व्यापकता तो है देश की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से अब कोई चीज स्थान की दृष्टि से सब जगह फैली भी हो पर यदि कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाए तो उससे मुक्ति हो सकती है ना हमारी हो सकती है नहीं भले ही वो सर्वव्यापक है लेकिन यदि वो अनित्य है नष्ट होने वाली है तो हम मुक्त हो जाएंगे ना जब तक वो सर्वव्यापक विद्यमान है तब तक तो हमारा बंधन में रहे और जब वो नष्ट हो गई तो मुक्ति में चले जाएंगे तो काल नित्य है या नित्य है काल नित्य है या नित्य है दोनों बोल रहे हैं आप अनित्य भी और नित्य क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब काल ना रहे ये ठीक है पिछला दिन चला गया पिछला घंटा चला गया पिछला वर्ष चला गया लेकिन हर समय काल विद्यमान है या नहीं है सदा विद्यमान है इस रूप में नित्य इसलिए सूत्रकार ने कहा व्यापिनो नित्य तो काल के बाद में इन्होंने दूसरी बात कही देखिए तेरवा सूत्र बोलेंगे न देश योगता अपी अस्मा कोई कहे कि हमारा बंधन देश के स्थान के कारण से है तो बोले वो भी ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं है तो बोले अस्मात इसी कारण से किसी कारण से यहां तो कोई कारण बताया नहीं है जो काल के कारण बताए थे न काल योग था काल के योग से आत्मा का बंधन नहीं होता वहां जो दो कारण बताए थे व्यापिनो नित्य ये दो गुण बता के विशेषण बता के कहा था सर्व संबंधात् जो हेतु था बोले ये का ये हेतु देश के साथ में जुड़ेगा तो देश के बारे में भी बताएंगे देश एक देशी होता है या सर्वव्यापक होता है देश देश मतलब स्थान यू आप भारत देश और ये देश कहेंगे तब तो वो तो सीमित होते हैं लेकिन देश का मतलब स्थान स्पेस इस वो कहा है वो सब जगह है जगह ही शब्द बोलना पड़ता है हमारे को कोई ऐसा है जहां कहेंगे कि देश या स्थान नहीं है सब जगह सर्वत्र व्यापक है ना वो और वो स्थान नित्य है या नित्य है नित्य है तो यदि देश ही हमारे बंधन का कारण है तो कौन पुरुष कौन आत्मा बंधन से मुक्त हो सकता है कारण से तो हटना पड़ेगा ना कार्य को हटाना है तो कारण से हटना पड़ेगा यदि देश बंधन का कारण है तो देश से हटना पड़ेगा हमें तो देश से हटके कहा जाएंगे कहा जाएंगे और स्वामी दयानंद ने एक बात कही थी जो उनको एकलिंग जी का गति दे रहे थे उदयपुर नरेश महाराणा तो उन्होंने कहा कि आपका राज्य तो ऐसा है कि मैं एक दौड़ दौड़ू तो पार कर जाऊ मैं ईश्वर के राज्य से कहां भाग करके जाऊंगा कितना ही भाग लो वो क्यों कहा क्योंकि ईश्वर स्वरूप क्या उससे बाहर जा ही नहीं सकते तो ये देश है इससे भी बाहर हम जा ही नहीं सकते यदि स्थान ही बंधन का कारण है तो तो सदा ही सब बंधन में रहेंगे सबका किसी न किसी स्थान से जुड़ाव है मुक्तात्माएं भी तो यही कहीं रहेंगी ना ईश्वर में कहीं न किसी स्थान पर तो अगर स्थान ही बंधन का कारण है तो मुक्तात्माएं भी बद्ध ही रहेंगी वो मुक्त कोई हो ही नहीं सकता है फिर सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी फिर तो सब समान है, है ही नहीं है है इससे आप क्या कह रहे हैं कि कोई था था नहीं है, मुक्ति कहीं नहीं है ठीक है <laughs> कि सब बंदर में ही दिखाई देते हैं सब ठीक है लेकिन शास्त्र में तो उपदेश दिया है अब मैं जानू आप क्यों नहीं जाना ठीक है एक तो कभी भी बोलते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे फिर संकेत दूर तभी बोलना आप बोले माइक लीजिए काल और देश ये जो भी ऐसा परमात्मा ने बनाया जी ठीक है ये सब परमाया और तो नित्य तो ये है नहीं जी और नित्य नित्य है तो ठीक है आपका प्रश्न आ गया मैं बोलता हूँ इनके प्रश्नों को फिर से कि यहाँ कहा गया था कि काल तो नित्य है व्यापिनो नित्य से तो इनके मन में आया कि काल तो बनाया है परमात्मा ये, अजायता, ये।, अहो ये जो सब पर संवत्सरोने किसने परमात्मा ने अपने सहज स्वभाव से बनाए हैं तो संवत्सर भी बना काल दिन रात ये सब बने हैं और जो बना है वो शादी है अनादि नहीं हो सकता और शादी है तो नित्य नहीं हो सकता ठीक है तो आपका प्रश्न उचित है यहां तो उसको काल को नित्य कहा गया और वहां तो मंत्र से पता लग रहा है वेद के मंत्र से कि वो तो अनित्य है ठीक है तो इसको यूं समझिए कि ये जो संवत्सर है ये तो परमात्मा ने ही बनाया है जैसे दिन रात है वो परमात्मा ने बनाया मतलब कैसे कि सूर्य का उगना सूर्य का घूमना पृथ्वी का घूमना वो इस तरह से बनाया है कि दिन और रात हमारे प्रकट हो रहे हैं और हमारी दृष्टि से मनुष्यों की दृष्टि से विशेष रूप से वो कथन है कि संवत्सर दिन रात क्षण आदि ये मुहूर्ता भी बने हैं लेकिन क्या काल यही है यही संवत्सर आप चंद्रमा पे जाएंगे तो उसके दिन और रात अलग है आप मंगल पे जाएंगे उसके दिन और रात अलग है उसका जब पूरा हो जाए तब पूरा अलग अलग के दिन और रात अलग अलग है ठीक है तो जो हमारी दृष्टि से बनाया है वो हमें बना हुआ दिख रहा है कि भाई परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है लेकिन जिस समय परमात्मा ने हमारे लिए ये दिन रात बनाए उससे पहले काल था या नहीं था ये जो संवत्सर और दिन और रात है ये सृष्टि के प्रारंभ से है ऐसा ही ना यथा अकल्पय भी है ना वहाँ पर तो ये जो सृष्टि बनाई दिवम च तो ये प्रसंग किस समय का है सृष्टि के प्रारंभ में पहले नहीं प्रारंभ से कि परमात्मा ने ये पृथ्वी सूर्य आदि बनाए और उससे ये कालादि भी बने प्रलय अवस्था में उस समय न सूर्य था न पृथ्वी थी उस समय दिन रात भी नहीं थे संवत्सर भी नहीं था क्या उस समय काल था आप बताइए नहीं ये काल नहीं काल कुछ भी था अच्छा तो ये जो गणना की जाती है महर्षि ने भी जो लिखा ऐसे नहीं बोली जब संकेत हो तभी बोलना है सृष्टि का काल कितना है इन्हीं को बोलने दीजिए चार अरब बत्तीस करोड़ और प्रलय का भी कोई काल है इतना, इतना ही ही है, है। तो प्रलय का भी काल हुआ है नहीं आप मना कर रहे थे कि प्रलय में काल नहीं होता है नहीं वो जो तो थे ऐसे मत बोलिए अच्छा, दिन और रात वाला काल नहीं था दिन और रात उस समय नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रलय था उस समय संवत्सर भी नहीं थे लेकिन वो तो अंधकार था लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो काल चल रहा था कि प्रलय का इतना काल है तो काल तो था ना काल था तो परमात्मा ने जो काल बनाया ये जो वेद का कथन है मंत्र का वो हमारी इस पृथ्वी या सृष्टि के सापेक्ष कथन है उस दृष्टि से कह सकते हैं कि बनाया जैसे कि हम दिनचर्या बना लेते हैं अपनी इतनी बजे ये इतनी बजे ये इतनी बजे ये हर देश अपनी घड़ी को अलग अलग रखता है अपने हिसाब से थोड़ा अंतर भी रखता है आगे पीछे भी कर लेते हैं ये तो अलग है लेकिन काल तो फिर भी था यहां जिस काल की बात की जा रही है वो काल प्रलयावस्था में भी था सृष्टि के समय में भी था इसलिए उस प्रसंग में जो काल को उत्पत्ति वाला बताया उससे इस नित्यत्व काल का काल के नित्यत्व का खंडन नहीं होता ये भिन्न प्रसंग में है प्रलयावस्था में भी काल था मुक्ति में भी काल है काल तो है तो काल तो व्यापी है और नित्य है समाधान हो गया तो इसलिए व्यापी और नित्य काल से बंधन नहीं हो ऐसे ही देश का है अब हम कहेंगे ये देश है ये पृथ्वी है तो पृथ्वी तो बनी है तो पृथ्वी बनी है इसका मतलब है देश भी बना है तो देश भी नित्य कहां हुआ भारत देश ये देश अफ्रीका देश ये धरती ये चंद्रमा ये सूर्य इत्यादि तो ये देश तो भी बने हैं जब सृष्टि बनी है किंतु ये जिस स्थान पर हैं अभी वो इनके बनने से पहले भी था या नहीं था जहां ये विद्यमान है जहां ये घूम रहे हैं वो जो स्थान देश है वो पहले से था या नहीं था था ना तो देश भी व्यापक है और नित्य है उस देश को किसी ने बनाया उस देश की कभी समाप्ति होगी कितनी भी सृष्टियां बने प्रलय हो चलता रहे वो देश कभी भी ना तो समाप्त होगा सदा रहेगा वो तो।, तो कोई कहे कि देश के कारण से बंधन है तो न देश योग्य है देश के कारण भी हमारा बंधन नहीं है देश बंधन का कारण ही नहीं है हम लोक व्यवहार में कह सकते हैं कि मैं घर से बंध गया, गांव से बंधा हुआ हूं, वो हम अपनी अज्ञानता से बनते हैं वास्तव में। देश कोई बांध के रखता है क्या घर कोई बांध के रखता है क्या घर में कोई रस्सियां बंधी है क्या कि जो हमको बांध देते हैं हथकड़ियां लगी है क्या घर में जो हम बंध जाते हैं परमात्मा ने बनाए द्वारा देश सत्वर के द्वारा नहीं बना है देश जो है वो पृथ्वी पे जो देश है ये तो आप ये तो सत्वर के आधार पे बने ये तो कह सकते हैं सूर्य का चंद्रमा का लेकिन ये सब जिस जगह पे हैं, वो जो देश है वो तो खालिस्तान है दिखते हैं वो तो सदा से था जिसको हम अवकाश कह लीजिए वो देश वो तो सदा से था तो अगर देश के कारण से बंधन है तो भी वो उसका संबंध सबके साथ होगा और कोई मुक्त नहीं हो सकता तो इनका निष्कर्ष है ना देश योग्य देश के कारण भी बंधन नहीं है हम कितना ही कहते रहे कि मैं तो उस जगह से बंध गया हूं ये मैंने प्लॉट खरीद लिया ये फैक्ट्री खरीद ली ये खेत है ये आश्रम है इस आश्रम से मैं बंध गया हूं अब मैं कहीं निकल नहीं सकता आश्रम मतलब वो देश वास्तव में वो देश नहीं बांधता ये हम कथन कर देते हैं बंधने वाले हम स्वयं हैं अपनी अज्ञानता से और कारणों से हम बंधते हैं तो देश तो बंधन का कारण है नहीं न तो काल बंधन का कारण है न देश बंधन का कारण है दो को निवारण किया ठीक है एक थोड़ा विचार हो रहे जी बोलिए परमात्मा जो धार सब परमात्मा के अंदर सृष्टि थी ठीक है और सतुराज तम जब इकट्ठे किए तो वहां जगह होगी उसे अवकाश कहने लगे मेरा मानना कुछ अब वो महसी ने भी लिखा है कि वो अवकाश सा उत्पन्न हो गया हाँ जब पदार्थो तो को शून्य सम... कह दो अवकाश कह लो आकाश कह दो अब आप ये बताइए हाँ कि जिस समय सतवर फैले हुए थे हाँ जी। वो कर्ण कहीं विद्यमान थे वे। कहीं विद्यमान थे या नहीं कहाँ थे अब जैसे पुस्तक है ये कहीं है नहीं। कहीं है या नहीं है कहाँ है ये परमात्मा ही नहीं है नहीं परमाणु तो इसके अंदर है अंदर ये परमाणु रूप जो पुस्तक है ये कहीं है वो क्या है कोई आथाथ आथाथ है? ये। वो देश है वो स्थान तो हर जगह रहेगा सृष्टि बनी या नहीं बनी कहीं भी हो चाहे सत्स्तम के रूप में हो चाहे कार्य के रूप में है वो देश तो रहेगा तो हमारे बंधनों के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो संभावना कोई व्यक्त करे तो उसका एक एक करके निवारण कर रहे हैं तो काल बंधन का कारण है ना देश बंधन का कारण ठीक है आगे चलते हैं चौदहवा सूत्र बोलिए न अवस्था तो देह धर्मत्वात तस्या क्या अवस्था के कारण भी हमारा बंधन नहीं है अवस्था कौन सी बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था अवस्था इनसे भी तो हम बंधे हुए हैं कम से कम वृद्धावस्था से तो बंधे हुए है। हैं वो जाती नहीं है मृत्यु से ही जाती है अवस्थाएं हैं, ये भी हमारे बंधन का कारण नहीं है क्यों नहीं है तो बोले ये जो अवस्थाएं हैं, ये तो देह का धर्म है आत्मा का धर्म ही नहीं है यह आत्मा का धर्म ही नहीं है तो उस अवस्था के देह का धर्म होने से ये आत्मा के बंधन का कारण ही नहीं है ये अवस्थाएं आत्मा में आती ही नहीं है आत्मा तो एक ही जैसे रहती है शरीर में परिवर्तन आता है इसलिए ये अवस्था भी कोई बंधन का कारण नहीं है किसी भी तरह ये तो शरीर के बंधन की बात चल रही है वैसे भी हम बंधन का लें कि भाई मैं तो अभी युवा हूं इसलिए घर से नहीं निकल सकता ये युवावस्था का है इनके बंधन का कारण है देखे वृद्ध हो गए इसलिए घर से नहीं निकल सकता मैं अब स्थ नहीं ले सकता वृद्धावस्था ही बंधन का कारण बन गई है रुकना रुग्णावस्था बंधन का कारण बन गई है थोड़ा थोड़ा निमित्त रूप में हो सकता है लेकिन ये हमारे इस जन्म मरण वाले बंधन का कारण ये अवस्थाएं भी नहीं है ये तो देह का धारण है